महाभारत कर्ण कर्णपर्व पंचमोध्याय संजय का धिताष्ट्र को कौरव पक्ष के मारे गए प्रमुख वीरों का परिचय देना वै सम्पात श्रुआ महाराज धित्रो विकास अब्रवी संजय सूतम शोक संविघ्नमान वै सम्पा जी कहते हैं महाराज उपरयुक्त समाचार सुनकर अम्बिकानंदन धृतराष्ट्र का, का हृदय शोक से व्याकुल हो गया वे अपने सारथी संजय से इस प्रकार बोले दुष्प्रणीते न मेता पुत्र दीर्घ जीविन कर्तनम श्रुवा शोको मर्मा तात अपने अल्पायु पुत्र के अन्याय से वह कर्तन कर्ण मारे जाने का समाचार सुनकर जो शोक उमड़ आया है वह मेरे मर्म स्थानों को छेदे डालता है च के चा मैं इस अपार दुख से पार पाना चाहता हूँ तुम मेरे इस संदेह का निवारण करो कि कौरवों तथा संजयों से कौन कौन जीवित है और कौन कौन मर गए हैं संजय उच पांडव प्रताप योधान ने कहा दुर्जय एवं प्रतापी वीर शांतनु नंदन भीष्म दस दिनों में पांडव दल के दस करोड़ योद्धाओं का संहार करके मारे गए हैं तथा द्रोणो महेश्वास पंचालानाम रथ निहत्या युद्ध महाधनुर्धर द्रोणाचार्य भी पांचाल रथियों के समुदायों का संहार करके मारे गए हैं हतसे हतशे भीष्म द्रोणेण च महात्मा अर्धम निहत्य सैन्य करणो वह कर्तनोहत भी और महात्मा द्रोण के मारने से जो पांडव सेना बज गई थी उसके आधे भाग का विनाश करके वह कर्तन कर्ण मारा गया है विमंसतिर महाराज राजपुत्र महाबल आनर्थ योधान सतसो तो निहत्या महाबली राजकुमार विमंसती रणभूमि में सैकड़ों अनर्थ देशीय योद्धाओं को मारकर मरा है तथा तो पुत्रो विकर्णस्ते क्षत्रव्रतम अनुस्मरन क्षीणवाहायुध शूर स्थिति मुख्य परा घोरूपरिक्लेन् दुर्योधन बहूं प्रतिज्ञा चैव चीमसेन पाति इसी प्रकार आपका सूर्वीर पुत्र विकर्ण क्षत्रियोचित व्रत का स्मरण करके वाहनों और आयुधों के नष्ट हो जाने पर भी शत्रुओं के सामने डटा हुआ था परंतु दुर्योधन के दिए हुए बहुत से भयंकर क्लेशों और अपनी प्रतिज्ञा को याद करके भीमसेन ने उसे मार गिराया। गिरायान विन्दावापुत्रो महारथ कृतुकर अवंती देश के महारथी राजकुमार विंद और अनुविंद भी दुष्कर कर्म करके यमलोक को चले गए सिन्धुराष्ट्र मुखानी दसराष्ट्रिया वसे तिषं वीर से तव संसाशन अक्षौ दथई काम च विनिर्जित शित रही अर्जुन नह राजन महावीर जो राजन जिस वीर के शासन में सिंधु सौवीर आदि दस राष्ट्र थे जो सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहा करता था उस महापराक्रमी जयद्रथ को अर्जुन ने आपकी ग्यारह अक्षौणी सेनाओं को हराकर तीखे बाणों से मार डाला था दुर्योधन सुतंतर वर्तमान पितु दुर्योधन के ऋण दुर्मद वेघशाली पुत्र लक्ष्मण को जो सदा पिता की आज्ञा के अधीन रहता था सुभद्रा कुमार ने मार गिराया तथा दौसा शनि सूरो बाहुशाली ऋण द्रौपदे नगम्य गमित यम साधनम अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाला रणोन्मत्त सूर दुस्साहसन कुमार द्रौपदी के पुत्र से टक्कर लेकर यमलोक में जा पहुंचा किरातानाम सागरा नोपवासीना देवराज देवराजस्य धर्म आत्मा प्रिय बहुमत सका महिपाल क्षत्रधर्मरथ सदा धनंजय न विक्रम यो यम साधनम जो सागर तटवर्ती किरातों के स्वामी तथा देवराज इंद्र के अत्यंत आदरणीय प्रिय सखा थे तथा सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले वे धर्मात्मा राजा भगदत्त भी अर्जुन के साथ पराक्रम दिखाकर यमराज के लोक में चले गए तथा कौ न्य शस्त्रो महायशाह हतो राजन सूरह राजी नायधी राजन कौरव महायशस्वी सूरवीर भूरिश्रवा जो अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके थे युद्ध स्थल में सात्विकी के हाथ से मारे गए सुतायुरपचाम क्षत्रियाणाम धुरंधर शरणभि तवत्ख्य निहत सभ्यसाचीना देश के राजा क्षत्रिधुरंधर श्रुतायु भी जो सम्रांगण में निर्भय से विचरते थे सभ्यसाची अर्जुन के हाथ से मारे गए तव तो पुत्र सदा मन से एकता युद्ध दुर्मद दुशासन महाराज भीमसे न पाचित महाराज जो अस्त्र विद्या का विद्वान तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था सदा अमरस में भरे रहने वाले आपके उस पुत्र दुशासन को भीमसेन ने मार गिराया यस्य राजन गजा देक बहुसाह मद्भुत सुदक्षिण संग्राम सभ्य सा राजन जिसके अधिकार में कई हजार हाथियों की अद्भुत सेना थी वह सुदक्षिण भी संग्राम में सभ्य साची अर्जुन के बाणों का निशाना बन गया कौशला नाम अधिपतिरहत्वा बहुमतान पर सौभद्रे निक्रम गमित यम साधन कौशल नरेज शत्रु पक्ष के अत्यंत सम्मानित वीरों का वध करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के साथ पराक्रम दिखाते हुए यमलोक के पथिक बन गए बहुसो योधयसेनम महारथम भद्र राजत्मज शूर परेश भयवर्धन अश श्रीमान सौभद्रेण जो महारथी भीमसेन के साथ भी कई बार युद्ध कर चुका था ढाल और तलवार लेकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला व वा मद्रराज का सूर भी तेजस्वी पुत्र सुभद्रा कुमार अभम्यु के द्वारा मार डाला गया समकर्णय स कर्ण पश्यतः पश्यत वृषसेण महातेजा शीघ्रास्त्रो दृढ़ विक्रम अभिमोधम श्रुवा प्रतिज्ञापिचात्मन धनंजयन विक्रम्य गमित यम साधन जो समरभूम्य कर्ण के समान ही पराक्रमी था शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाला सुदृढ़ बल विक्रम से संपन्न और महान तेजस्वी था वह कर्ण पुत्र बृषतेन अभिमन्यु का वध सुनकर की हुए अपनी प्रतिज्ञा को याद रखने वाले अर्जुन के साथ भिड़कर कर्ण के देखते देखते उनके द्वारा जमलोक पहुँचा दिया गया नित्यम पृथक्त वैरोज पांडव पृथ्वी पति विश्रावैरम पार्थेना न श्रुता जो पांडवों के साथ सदा बांधे रखता था उस राजा श्रुतायु को कुंती कुमार अर्जुन ने उसकी शत्रुता का स्मरण कराकर मार डाला भ्राता महातुल मानी नरेश सल्य का पराक्रमी पुत्र रुक्मरथ जो सहदेव का ममेरा भाई था युद्ध में सहदेव के ही हाथ से मारा गया राजा भगीरथो वृद्धो पराक्रम विक्रांत नेत वीरभ तर बूढ़े राजा भगीरथ और केकय नरेश बृह क्षत्र वे दोनों अत्यंत बलवान और पराक्रमी वीर थे जो युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मारे गए भगदत्त सुतो राजो महाबल से नरता संख्य नकुलेन राजन भगदत्त के विद्वान और महाबली पुत्र को युद्ध में बाज की तरह झपटने वाले नकुल ने मार गिराया पितामह स्व तथा बालिकालिको तो भीमसेन महाबल पराक्रम आपके पितामह बालिक भी महान बल पराक्रम से संपन्न थे भीमसेन के हाथ से वे बाल्िक योद्धाओं सहित मारे गए जयसे राजन जरा संधे महाबल माघ दो संख्य सौभद्रे न राजन जरा संध के महाबलवान पुत्र मगधवासी को महामना सुभद्रा कुमार ने युद्ध में मार डाला। पुत्रस्ते महारथ डालाहत सूर मान नरेश्वर आपके पुत्र दुर्मुख और महारथी दुस्सह ये दोनों अपने को सूरवीर मानने वाले योद्धा थे जो भीमसेन की गदा से मारे गए दुर्मर्षण दुर्विशहो दुर्जयस्य महारथ कृत्वा सुक गता वही वस्वतक्षय इसी प्रकार दुर्म्षण दुर्विश और महारथी दुर्जय दुष्कर कर्म करके यमराज के लोक में जा पहुँचे हैं उभौ कलिंग भ्रतरो जोद्ध दुर्मद्वाचुक गहि बस्वतक्षय युद्ध दुर्मद्ध कलिंग और वृषक ये दोनों भाई भी दुष्कर पराक्रम प्रकट करके यमलोग के अतिथि हो चुके हैं सचिवो वृष्वर्मा ते सूर परम विजवान भीमसेन न विक्रम गो यम साधनम आपके मंत्री परम पराक्रमी सूरवीर विश्ववर्मा भीमसेन के द्वारा बलपूर्वक यम लोग पहुंचा दिए गए तथे पौरव राजा नागायुत बलो महान समरे पांडुपुत्रेढ नेतः सभ्य साची इसी प्रकार दस हजार हाथियों के समान बलशाली महान राजा पौरव को सम्रांगण में पांडु कुमार सभ्य साची अर्जुन ने मार डाला वसातयो महाराज द्राह प्रहारिण सूरसेना विक्रांताः सर्वे युधि महाराज प्रहार कुशल दो हजार वसाती लोग और पराक्रमी सूरसेन ये सब के सब युद्ध में मार डाले गए अभिसाह साह कवचिन प्रहरन तो रणोत्कटाहिबिया रथोदारा कालिंग सहिता हताह रण में उन्मत्त होकर प्रहार करने वाले कमचधारी अभिसाह और उदार रथी ये सब कलिंग राज सहित मारे गए हैं गोकुले नृत्य समृद्धा युद्धे परम को पन्नाह तेपावृत्त कबीरा चहता सभ्य सा जो सदा गोकुल में पले हैं युद्ध में अत्यंत कुपित होकर लड़ते हैं और जिन्होंने कभी युद्ध में पीठ दिखाना नहीं सीखा है वे गोपाल भी अर्जुन के हाथ से मारे जा चुके हैं श्रेण ओं बहुसाह गशय ते सर्वे पार्थ आसाद्य गताक्ष संस गणों की कई हजार श्रेणिया थीं वे सभी अर्जुन का सामना करके यमराज के लोक में चले गए श्याल तो महाराज राजा राजानो मृतकाचल तदर्थ मध्य विक्रांतो नेत तो सभ्य सा महाराज आपके दोनों साले राजा वृषक और अचल जो आपके लिए अत्यंत पराक्रम प्रकट करते थे अर्जुन के द्वारा मार डाले गए उग्र कर्मा महे स्वाथो नाम तथा भीम जो महाबाहुर तथा महान नाम और कर्म से साल्वराजो महाबाह महाबाह ओ घाज बृहंत सहित रण ए पराक्रम्तो मित्रार्थे गत वै स्व महाराज मित्र के लिए रणभूमि पराक्रम प्रकट करने वाले ओघवान और विहंत ये दोनों एक साथ यम लोग को प्रस्थान कर चुके हैं तथा वथनाम श्रेष्ठ क्षेमधुरते विषाम पते ने तो आ राजन भीमसेन इन संयुगे प्रजानाथ नरेश्वर इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ क्षेमधुरति को भी युद्धस्थल में भीमसेन ने अपनी गदा से मार डाला तथा राजन महेश्वाथो जलसंधो संधो महाबल सोमहत कदनम कर राजन महाधनुर्धर महाबली जल संध रणभूमि में शत्रुसेना का महान संघार करके अंत में सात्विकी के हाथ से मारे गए अलंबसो सौ राक्ष बंधुर जानवान घटोत्क विक्रम य यम साधन कटोत्क ने पराक्रम करके गर्धभ युक्त सुंदर रथ वाले राक्षसराज अम्बुस को यमलोक पहुंचा दिया है राधेय सूतपुत्र भ्रातरश्च महारथा केकया सर्वसापि नेता सभ्य सातपुत्र राधानंदन कर्ण उसके महारथी भाई तथा समस्त समस्तके भी सभ्यसाची अर्जुन के हाथ से मारे गए मलवा भद्रकाश्च द्रविड़ाश्च्रकर्मिण योधेयाच ललिताप्यु ना मावेकांतुक राह सात्री पुत्र का प्राच्योदित प्रती दाक्षिणाच मीस पत्नी निहता सामना प्रवृता चिहताम धतास्णा मालोमद्रकंकर्रविण योधे ललितुद्रक उसीनर मेल्लक तुंडकेर सावित्री पुत्र प्राच्य उदित्य प्रतीच्य और दाक्षिणात्य पैदल समूह दस लाख घोड़े रथों के समूह और बड़े बड़े गदराज अर्जुन के हाथ से मारे गए हैं सद्वजा शुरा स्वरमाबरभूषण काली न महता यहा तेहता समरे राज पार्थिना आकलिष्ट कर्म राम राजन पालन निपुण पुरुषों ने जिनका दीर्घ काल से पालन पोषण किया था जो युद्ध में सदा सावधान रहने वाले सूरवीर थे वे सभी अनायासी महान कर्म करने वाले अर्जुन के हाथ से ध्वज आयुध कवच वस्त्र और आभूषणों सहित सम्रांगण में मारे गए अन्य तथा परस्पर मृत बला सहस्र सो राजेक्षसी महाराज एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले असीम बलशाली अन्यन्याोद्धा भी मौत के घाट उतर चुके हैं राजन ये तथा और भी बहुत से नरेश रणभूमि में अपने दल बल के साथ सहस्त्रों की संख्या में मारे गए हैं आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे वह सब मैंने बता दिया एवं एस क्षयो वृत्त कर्ण अर्जुन समागम महेन्द्रेण यथा वृद्ध यथाण रावण यथा नरको मुश्श नरकारिण काीर्यच्च राण भार्गवेण ये बांधव शूर समरी युद्ध दुर्मदीप महदुद्ध घोरम त्रैलोक्यमोघनमक मंसो यथारुद्रेण चांदक तथा इस प्रकार कर्ण और अर्जुन के संग्राम में यह भारी संहार हुआ है जैसे देवराज इंद्र ने मृतासुर को श्री रामचंद्र जी ने रावण को नरक शत्रु से कृष्ण ने नरक और मुरु को तथा भृगुवंशी परशुराम ने तीनों लोकों को मोहित करने वाला अत्यंत घोर युद्ध करके सम्रांगण में ऋण दुर्म सुरवीर कृतवीर कुमार अर्जुन को उसके भाई बंधुओं सहित मार डाला था जैसे स्कंद ने महिषासुर का और रुद्र ने अंधकासुर का संहार किया था उसी प्रकार अर्जुन ने योद्धाओं में श्रेष्ठ युद्ध दुर्मध कर्ण को द्वैरथ युद्ध में उसके मंत्री और बंधुओं सहित मार डाला जया सात पांडव राज्य उच्चमा महाराज बंधुभ तदिद समुप्राप्त व्यसनम सो महात्यय जिससे आपके पुत्रों ने विजय की आशा लगा रखी थी जो वैर का मुख बना हुआ था उससे पांडु पुत्र अर्जुन पार हो गए महाराज पहले आपने हितैषी पर भी जिसके ओर ध्यान नहीं दिया वही यह महान विनाशकारी राज्य काम तय राजिणाम अहितान्व चि चिणा तत्म फलमागतम राजन आपने राज्य की कामना रखने वाले अपने पुत्रों के हित की इच्छा रखते हुए सदा उन पांडवों के अहित ही किए हैं आपके उन्हीं कर्मों का यह फल प्राप्त हुआ है कर्ण के इस श्री महाभारत कर्णपर्णि संजय वाक्य पंचमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य विषयक पांचवा अध्याय पूरा हुआ